माँ की बातें अज्ञात श्री जब कोठार में थी उस समय मेरे मझले भाई ने पुरी के शशि निकेतन से हमारे किसी ग्रामीण मित्र को पत्र लिखा माँ इस समय कोठार में है तुम लोग उनका दर्शन करने जा सकते हो इसके पहले एक सामान्य धारणा के सिवा श्री और श्री श्री ठाकुर के बारे में न तो मैं कुछ जानता था और न ही उनके बारे में कुछ पढ़ा ही था लेकिन इस संवाद को पाकर मेरा मन उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा दो चार दिन की व्याकुलता के बाद उनका दर्शन करने मैं कुठार गया दोपहर में बारह बजे के बाद वहां पहुंचा लेकिन वहां पहुंचने पर मेरी व्याकुलता वैसी नहीं रही इसी समय भक्तों को प्रसाद के लिए बुलाया गया तो मैं भी गया प्रसाद पाकर पूजनी कृष्ण महाराज केदार बाबा और हम लोग बैठक खाने में बैठे थे तभी राम बाबू बलराम बाबू के पुत्र ने आकर कृष्णलाल महाराज से कहा जो लड़का कटक से आया है माँ उसे बुला रही है वह अभी प्रणाम कर ले कृष्णलाल महाराज ने कहा मैंने उससे कहा है वह शाम को माँ का दर्शन करने आएगा राम बाबू ने कहा नहीं माँ राह देख रही है वह दर्शन कर लेगा तो वे खाने जाएंगी मैं राम बाबू के साथ जाकर माँ को प्रणाम कर आया कोई बातचीत नहीं हुई अगले दिन मैं घर लौट आया घर लौटने पर मन फिर बेचैन होने लगा तो फिर कुठार गया और वहाँ दो चार दिन ठहरने के बाद एक दिन सवेरे माँ का दर्शन करने गया तो माँ से बोला माँ मैं कल सुबह घर लौट जाऊँगा माँ ने कहा अच्छा कल यहीं रुको परसों जाना इतनी ही बातचीत के बाद मैं बाहर चला आया कुछ देर बाद किसी संन्यासी महाराज ने आकर मुझसे कहा तुम पर माँ की कृपा हुई है कल सवेरे नहा धोकर तैयार रहना मैं सोचने लगा कृपा यानी क्या लेकिन कुछ समझ न पाकर चुप रहा अगले दिन सुबह नहाकर मैं अकेला बैठा था उसी समय राजू दीदी आकर बोली वैकुंठ बाबू कौन है माँ उन्हें बुला रही है मैंने कहा मेरा नाम ही बैकुंठ है मैं माँ के पास जा सकता हूँ राधु दीदी की सहमति पाकर मैं उनके सास्त्री श्री माँ के पास गया देखकर कर माँ ने कहा आओ इस कमरे में आओ बाद में उन्होंने पूछा तुम मंत्र लोगे मैंने कहा यदि आपकी इच्छा हो तो दे। मैं कुछ नहीं जानता माँ ने कहा ठीक है यहाँ बैठो माँ तुम किस देवता का मंत्र लोगे मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं जानता तब माँ ने कहा अच्छा तुम्हारे लिए यही मंत्र ठीक है माँ से मेरी उसी दिन दीक्षा हुई वह 1317 के माघ महीने सन 1911 के जनवरी फरवरी माह की सप्तमी तिथि थी यही एक दिन मैंने माँ से पूछा माँ योग शिक्षा के लिए दूसरे गुरु बनाए जा सकते हैं कि नहीं माने जवाब दिया दूसरे विषयों की शिक्षा के लिए तुम गुरु बना सकते हो लेकिन दीक्षा गुरु किसी अन्य को नहीं बनाना चाहिए जिस दिन मैं कुठार से रवाना होऊंगा, उसकी पूर्व रात्रि को लगभग बारह बजे राम बाबू ने मुझे जगाकर कुछ मिठाई दी और कहा बैकुंठ माँ ने यह मिठाई दी है तुम साथ ले जाओ रास्ते में किसी बाजार से खरीद कुछ खाने को माँ मना किया है